कैवल्य तो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का अंतर्गत बहुत पुस्तक में अथर वेद क्या लिखा गया और शांति भी सहना तो शांति कही सहनाबोत तो शांति तो मंत्र लिखा गया किंतु अथर वेद लिखा गया और कहीं कहीं वांग में नहीं भद्रम करने भी शांति कहीं क्या लिखी गई किंतु ये मुक्ति के उपनिषद में स्पष्ट लिखा गया है ये कैबल्य उपनिषद कृष्ण आयुर्वेदी है इसलिए सहना वो तो शांति है अन्य पुस्तक में कहीं कुछ लिखा गया तो उसको देकर के भ्रांत नहीं होना ये कृष्ण प्रमाण इसमें है मुक्ति का उपनिषद मुक्ति का उपनिषद में उपनिषद का नाम और उसमें क्या शांति मंत्र ऐसे उसमें है सगुण परमेश्वर का ध्यान करने पर तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है अज्ञान अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने पर मुक्त होगा ब्रह्मलोक से क्रम मुक्ति निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार हो जाने पर वह सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है वही कहा गया तमसा परस्ता समस्त साक्षणम ध्याते भूत योनिम इसमें यह कहा गया है जो कारण है माया विशिष्ट उसको प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक लोक जाएगा किंतु यदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समस्त साक्षिणम तमसा पुरस्ताद कह करके कर ज्ञान का फल बताया अज्ञान से पर शुद्ध चेतन ब्रह्म तद्रुप हो जाता है ब्रह्म सर्वात्मक है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है सैव विष्णु सप्राण सकालाग्नि सचंद्रमा ये हम तक तो हुआ था टीका में चंद्रमा शशांक य तो कहा था सैव उत्तर सर्वम सै सर्वम सर्वम का निखिलम निखिलम सर्वम क्या लेना है किसको यद भूतम शब्द देने से प्रसिद्ध है यत जो जो आ रहा है उसका नाम चैत्र है जो कहकर ये दिखाते जो आ रहा है दिखाओ अतः लोग में जो प्रसिद्ध है इसे कहने के लिए यथ जो ये यथ कौन से उसका अर्थ हो गया प्रसिद्धम जो प्रसिद्ध है निखिलम का सर्वम का निखिल हुआ लेना जो प्रसिद्ध है अतीत यथतम प्रसिद्ध यथ से प्रसिद्ध हुआ भूतम भूतम अतम यम्च यद्यव्यम भाव्य भावी भविष्य होने वाला य चकार से चकाराद वर्तमान अपी बिले न अतिथ वर्तमान भविष्यकाल में जितने होने वाले सब कुछ वह है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं था अभी नहीं है आगे भी कुछ हो नहीं सकता है शुद्ध एक अद्वितीय ब्रह्म है पार्थिक सत्य निर्विशेषक अतिरिक्त तो कुछ नहीं अज्ञान के कारण दिखता है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि अध्यस्थ वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है अधिष्ठान की सत्ता ही उसमें दिखती है राज्य सर पर राज्य में जो सर्प दिखता है अय सर्प सर्प अस्थि ईसा जो कहते हैं वहां सर्प है ही नहीं सर्प में सत्ता दिखती है राज्य की सत्ता सर्प में दिखती है और राज्य को यदि हटा दे रज्जू की सत्ता रही वहां नहीं रहे नहीं रहने से सर्प में सत्ता कहां से आती है उस समय सर्प दिखता है राज्य की सत्ता नहीं रहने पर सर्प में सत्ता रहेगी सर्प ही राज्य है तो सर्प है इसलिए तो राज्य की सत्ता सर्प में दिखती है राज्य का स्पूरण होगा तो सर्प का स्पूर्ण होगा अधिष्ठान के स्पूरण के बिना अध्यस्थ का स्पूर्ण प्रतीत नहीं होती है जो रज्जु सामने है भ्रांति से सर्प दिखता है रज्जू को ढाक दे कपड़ा से किसी ढाक दे तो सर्प वहां रहेगा दिखेगा सर्प नहीं आपके पास आ जाएगा सर्प रज्जू की स्फूर्ति श्फुर, हो तो सर्प दिखेगा रज्जू के स्फूरण के बिना सर्प नहीं दिखेगा रज्जू हटा दिया तो सर्प दिख रहेगा दिखेगा रज्जू की सत्ता हो तो सर्प की सत्ता रज्जू की स्फूर्ति होने पर सर्प का स्पूर्ण इसलिए अधिष्ठान की सत्ता और स्पूर्ति होने से अध्यस्थ की सत्ता स्पूर्ति व्यवहार की जाती है अध्यस्थ की सत्ता है ही नहीं अध्यस्त का प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है जैसे दिखता है कि बोला जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है साक्षी के द्वारा प्रमाण से नहीं है प्रमाण से दिखेगा तो वास्तव तो हो जाएगा सामने रज सर्प है लगता आंख से देख रहे आंख बंद पर सर्प दिखेगा आंख खोलेंगे तो दिखता है तो अन्य व्यक्ति से चक्षुर्प लगता है किन्तु वस्तु तो चक्षुर्ग्राह्य नहीं चक्षु है प्रमाण चक्षु प्रमाण से ग्रहण होगा तो प्रामाणिक सत्य हो जाएगा तो चक्षु बंद करने से क्यों नहीं दिखता है सर्प को देखने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए अधिष्ठान के स्फूरण क्यों ना अध्यक्ष का स्फूरण नहीं होगा अधिष्ठान को देखने के लिए चक्षु खोलना पड़ता है जो सर्प दिखते उस समय चखु के द्वारा रज्जु दिखती है ज्ञान रज्जुत्व नहीं होने पर भी दिखती है रज्जु रज्जू नहीं देखे ढाक दिया तो सर्प दिखेगा तो रज्जु दिखने पर सर्प दिखता है तो रज्जु की स्फूर्ति रज्जू का स्पुरन ज्ञान होने के लिए चक्षु खोलना पड़ता है अधिष्ठान का स्पुरन होने से अध्यक्ष दिखेगा उस समय अज्ञान के कारण रज्जुत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वहां सर्प है रज्जू के अज्ञान से सर्प है तो रज्जु के सत्ता होने से सर्प की सत्ता दिखती है रज्जु का स्फूरण होने पर सर्प दिखेगा अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है और अध्यस्त वस्तु को देखने के लिए अधिष्ठान ज्ञान चाहिए इसलिए चक्षु की आवश्यकता है चक्षु से दिखने के लिए किन्तु चक्षुर्गा सर्प नहीं है रजु तो चक्ष है सर्प नहीं है सर्प दिखने पर भी जिस समय दिखता है सर्प रज्जु में उस समय चक्षु से दिखेगा नहीं उस समय भी चक्ष नहीं है चक्षुर्य तो रज्जु ही है सर्प है साक्षी भाष्य वो साक्षी जैसे स्वप्न प्रपंच को देखने वाला साक्षी स्वप्न प्रपंच का दृष्टा प्रमाता नहीं है प्रमाता है अंतकरण विशिष्ट चेतन स्वप्न प्रपंच है वासना में प्रपंच अंतकर्ण मन ही वासना विशिष्ट मन ही स्वप्न प्रपंच रूप से रुख से परिणत हो जाता है वासना में प्रपंच था था। मन ही विषय बन जाता है मन ही विषय यदि बन जाएगा तो दृष्टा प्रमाता उसका ग्राहक नहीं होगा क्योंकि अंतकर्ण विशिष्ट चेतन ही प्रमाता उस समय अंतकर्ण ही स्वप्न प्रपंच विषय बन जाएगा तो प्रमाता अंतकर्ण विशिष्ट चेतना नहीं रहेगा वो साक्षी अंतकण से उपहित चेतना रहेगा अंतकण उपाधि है अंतकण अंतकर्ण विषय बन जाने पर भी साक्षी उसको प्रकाश करेगा न कि प्रमाता प्रातिवासिक सर्प आदि को सपन प्रपंच को साक्षी ग्रहण करता है व्यावहारिक पदार्थ का ग्रहण चक्षुरादि प्रमाण से होता है चक्षुरादि व्यावहारिक प्रमाण है उसके द्वारा व्यावहारिक प्रपंच का ज्ञान होगा प्रातिभाषी कहे राज्य में सर्प सुस्ती में रजता उसको प्रातिभाषी को कहते हैं जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है राज्य में सर्प दिखता है रज्जु ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प का बाद होगा ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं रज्जु ज्ञान होने से पर सर्प का बाद हो जाता है इसलिए वो प्रातिभाषी और जो व्यावहारिक प्रपंच है उसका बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना होगा हैं, ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होता है इसलिए जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से ही होता है वही व्यावहारिके जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाएगा वह प्रतिभाषी है, ब्रह्म ज्ञान के बिना भी ब्रह्म ज्ञान होने पर भी बाध हो जाएगा राज्य में सर्प देख रहा है अहम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो सर्प का बात होगा ब्रह्म ज्ञान उनसे सब का बात हो जाएगा दिखने पर मिथ्या तो निश्चय हो गया तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिसका बात होता है उसको क्या कहेंगे प्रतिभाषी का और जिसका बात ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है क्या कहेंगे अव्यावहारिक किसको कहेंगे जिसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ही होता है व्यावहारिक पर्वत चंद्र सूर्य आदि व्यावहारिक के प्रातिभाषी के व्यावहारिक मरु में जल और बंध्यापुत्र प्रातभाषी के भी नहीं व्यावहारिक भी नहीं क्योंकि उसकी प्रतीत नहीं होती है प्रतीत होती बाद भी नहीं होगा प्रतीत हो तो बाद होगा जिसकी प्रतीत होती, होती है और बाद होता है वो मिथ्या है बंध्या सूत्र की प्रतीत नहीं होती है। और बाध भी नहीं होता है बंध्या पुत्र असत्य है असत्य की प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती है तो यूतम यम सब कुछ है वर्तमानमपि। जितने है वर्तमान काल में भी अध्यस्त वस्तु की सत्ता अलग नहीं है पहले भी नहीं थी आगे भी नहीं होगी सब वर्तमान है सनातनम चिरंतनम ब्रह्म यही ब्रह्म है सनातन उसको जानकर ज्ञातवा तम तो मृत्युम अत्येत जो नित्य ब्रह्म है का अधिष्ठान है सारे प्रपंच ही ब्रह्म है खलु इदं ब्रह्म सामवेद्रुति कहती है सर्वना कि ब्रह्म है जो कुछ त्रिकाल में प्रतीत होते हैं सारा जगत वर्तमान अतीत भविष्य सब ब्रह्म ही ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ऐसे ब्रह्म चिरंतन सनातन है उसको जान करके ज्ञात ज्ञान है साक्षात्कार कैसे साक्षात्कार ब्रह्मास्मि इति अस्मी साक्षात्त्य ज्ञात करता साक्षातकृत्य साक्षात्कार भी इदम त्यो नहीं अहम आत्मा ब्रह्म कहें तो अभी हुई है अयम आत्मा अहम ब्रह्म साक्षात्कार होता है साक्षात्कार करने पर तम तम ज्ञात तम तम काम आनंद आत्मा आनंद रूप ब्रह्म उसको साक्षात्कार करने पर मृत्युम अत्येती अविद्या है मृत्युम विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो विद्या से अन्य अविद्या मृत्यु है अविद्या मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है अविद्या को अतिक्रम कर लेता है अविद्या का कार्य अविद्या का संस्कार सौ ससंस्कारा संस्कार सह संस्कार के साथ अभिद्या सब को अतिक्रमण कर लेता है सो मुक्त हो जाता है नान्यह पंथा विमुक्त नान्य उत्ताद ब्रह्म ज्ञात अतिरिक्त पंथा मार्ग विमुक्त विमुक्त्यर्थ नास्ती शेष अन्य जितने साधना सब साधन ठीक है साधन के द्वारा अंतकोण शुद्धि वैराग्य जिज्ञासा हो सब ठीक है साधन कोई साधन व्यर्थ नहीं है किन्तु मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही है ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अंत कोण शुद्धि के लिए तपो यज्ञ दान आदि सब साधन है किंतु मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के बिना अन्य कोई साधन से मुक्ति नहीं है बहुत लोग मानते है ज्ञान की क्या आवश्यकता है वैसे समर्पण करो भक्ति करो प्रेम बड़ा सब करो ठीक है सब करने पर अंत कोण शुद्धि वैराग्य होना चाहिए वैराग्य नहीं होता है तो भक्ति नहीं है भक्ति तो होने पर वैराग्य होना चाहिए ईश्वर में भक्ति है तो संसार में से वैराग्य संसार से वैराग्य नहीं होता है तो ईश्वर में भक्ति नहीं है खाली भक्ति सब है तो बेस बनाने नहीं संसार से वैराग्य जो ज्ञान के लिए आवश्यक है तो भक्ति होने पर दृढ़ भक्ति से पराभक्ति होने से भक्तिया माम अभिजान यावान तत्वत भक्ति दृढ़ होने पर पराभक्ति होने पर उसे साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान से अन्य मार्ग है ही नहीं विमुक्ति के लिए उक्ता ब्रह्म ज्ञान व्यतिरित पंथा मार्ग विमुक्ता विमुक्त का था विमुक्त अर्थव ना मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग नान्य पंथ विमुक्त क्रियापद क्या है नान्य पंथा विमुक्त क्रियापद क्या है अस्थि न कझ नक बता दिया व्याख्यान हो गया यदा कह करके अभी कहते विश्वतेजस प्राज्ञा विराट हिण्यगर्भश्वरा स्वयं प्रकाशत्न लोचन प्रकाश स्वरूपन ये नव मंत्र उमा सहाय पर प्रभु त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशात त्रिलोचन ती कहा तीन चक्षु है सोम सूर्य अग्नि अभी यहाँ कहते तीन लोचन प्रकाश स्वरूप लोचन चक्षु है ज्ञान का साधन जैसे प्रकाश है ये तीन लोचन कौन हुए यहाँ अभी कहते विश्व तेजस प्राज्ञा नाम विराट हिरण्य कर वो ईश्वर नाम बाश्व तेजस प्राज्ञा व्यस्टि स्थूल सर अभिमानी का नाम क्या है विश्वतेजैसा विश्व समष्टि स्थूल सर अभिमानी का नाम और व्यस्टि स्थूल अभिमानी विश्व विश्व विश्वतेज हो विश्व किसका नाम हुआ व्यष्टि स्थूल सर का नाम अभिमानी आत्मा विश्व है व्यष्टि और समस्त में भेद इस प्रकार जैसे वृक्ष और बना वर्ण में बहुत वृक्ष तो है एक एक है। का नाम वृक्ष है सबको मिलाकर क्या कहेंगे वर्ण और इसी प्रकार व्यस्टि सूक्ष्म स्वर अभिमान कारण नाम तैजस समष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी है हिरा गर्भ और व्यष्टि कारण स्वर अभिमानी है प्राज्ञ है कारण स्वर ईश्वर है कारण सर कारण उपाधिक माया उपाधिक विराट हिरण्य ईश्वर आना वाह व्यस्टि समष्टि में स्तुला हो सूक्ष्म हो कारण हो किन में इसी प्रकार वृक्ष बने के समान एक ही, ही। एक एक का नाम लेंगे तो विश्व सब को लेंगे तो विराट एक एक के सूक्ष्म सर अभिमान का नाम तेजस सा। सारे को मिला दिया तो हीरा ने गर्भ समरसी प्राण उपाधिक इसी प्रकार माया उपाधि ईश्वर और एक एक अलग अलग भेद को लेकर के व्यवहार करेंगे तो प्राज्ञ स्वयं प्रकाशत्व न स्वयं प्रकाश क्योंकि आत्मा ही है अन्य सब में उपाधि अलग अलग है स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि का आत्मा ही है विश्व तेजस्व प्राज आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने से वही लोचन प्रकाश स्वरूप त्रीणी लोचना विग्रहत हो ही है पहले तीन लोचन समूह चंद्र सूर्य अग्नि ऐसे कहा गया था यहाँ कहते विश्व तेजस्व प्राजा कहो अथा विराट ही स्वर्ग तीन लोचन के समान समान उसे सारे सब का प्रकाश होता है नीलकंठम नीलम कंठे नीलकंठम नीलम का शब्द नील काला है ये अंधकार काला होता है नीलम का तथा तम अज्ञानम अज्ञानम कंठय से अज्ञान कंठ में क्या है सारा चेतन ब्रह्म है अज्ञान सर्वव्यापक है क्या ब्रह्म है में सर्वत्र ब्रह्म के एक देश में कल्पित तो अज्ञान है वो तो अज्ञान ब्रह्म सारे ब्रह्म नहीं अपरिचिन ब्रह्म है अनंतम ब्रह्म और कोई नहीं है अज्ञान भी कल्पित है तो एक देश ब्रह्म का अवयव है या नहीं निरवय ब्रह्म का एक देश में अज्ञान है यदि ब्रह्म निरवय उसका एक देश में ब्रह्म कैसे होगा तो ये पंचदेश में आया जो शिष्य तदभाषाया उत्तरम वृत्ते श्रुति शिष्य श्रोत श्रुति श्रुति श्रोत उसके पहले नहीं, नहीं।, उस नहीं।, नहीं। वो वो कहते है शिष्य पूछता है वो विद्या सर्वत्र है या एक देश में इति पृछतः जब वो शिष्य पूछता है ब्रह्म का एक देश में माया है सर्वत्र है तो तदभाष या उत्तर वृत्ते श्रुति सोत्र हित आगे आता है वो पूछता है माया सर्वत्र है या एक देश में है शिष्य अपने अभिप्राय पूछता है ब्रह्मा सर्वत्र माया है या एक देश में है तो वो ब्रह्म में सावे तो कल्पना करके एक देश अथवा सर्वत्र ऐसा पूछता है तो उसकी भाषा से श्रुति कहती एक देश में है एक देश में कौन से ये कंठ हो गया कंठवध चीत एक देश अधिक व्याप्ति मत ने चैतन्य से व्याप चैतन्य अधिक व्याप्तिमत व्यापक है अज्ञान की अपेक्षा जिस प्रकार कंठ है शरीर का एक देश इसी प्रकार चैतन्य के एक देश में अज्ञान है माया है एक देश इसलिए अज्ञान एक देश में रहेगा अज्ञान तो सारे ब्रह्म का ढकेगा कैसे जिस प्रकार बादल सूर्य को ढाक देता है सामने बादल आएगा तो ढक देता है हाथ कोई सड़क तो ढक देता है सूर्य उससे छोटा है ना बादल से या बड़ा है बहुत बड़ा है सामने इतना आ गया हाथ तो भी सब ढक दिया इसी प्रकार दृष्टा को आवृत्त करता अज्ञान जो सूर्य है जितने बड़ा इतने बड़ा बादल नहीं है तो दृष्टा को आवृत कर तो देता है जिस प्रकार बादल इसी प्रकार जीव को आवृत कर देता ज्ञान एक देश में रहते हुए तो एक देश में कंठवत चीदे के देशे वर्त यश नीलम कंठे यश्य कंठे कहते एक देश एक देश में क्यों क्योंकि चैतन्य से अधिक व्याप्ति मतवे ना चैतनों से व्यापक है इसलिए यश्य स नीलकंठ नीलकंठ हो गया शुद्ध स्वरूप इति व्याख्या तथा विशदम निराख स्पष्ट अविद्या विषद पहले आज अविद्या संस्कार आयता अविद्यास्कार अविद्यात विशद स्पष्ट निर्मल और विद्या कार्यरहित शोक रहित दुख संस्कार उहाय उद्या ब्रह्म विद्यासहाय ब्रह्म विद्या सहाय ये ब्रह्म विद्याम प्रशांत प्रकर्ष शांतम पुनरुत्थान संस्कार वर्जित पुनरुत्थान संस्कार रहित तो, संस्कार होगा तो पुनरुत्थान होगा ज्ञान हो शांत ब्रह्म निर्गुण पर सम्र वाक्यम अवगंत यहां जो उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु त्रिलोचनम नीलकंठम ये सगुण ब्रह्म पर व्याख्यान किया गया था किन्तु ये कहते निर्गुण ब्रह्म परत्व सब का अर्थ समझ लेना समग्र वाक्यम अवगंत समझ लेना चाहिए पूरा वाक्य निर्गुण निर्गुण से उपलब्ध हृदय प्रदेश मध्यस्तत्म अविरुद्धम पहले हृतपुंडिकम विराजम विशुद्धम तो निर्गुण ब्रह्म हृतपुंडकम विराजम विशुद्धम विचित्य मध्य ये जो कहा गया कैसे होगा यदि निर्गुण लेंगे तो निर्गुण से आप उपलब्ध निर्गुण ब्रह्म भी हृदय में उपलब्ध होता है अहमअ्मी ब्रह्म जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से अभिव्यक्त होता है वृत्ति अभिवक्त चैतन्य है वृत्ति है चैतन्य की अभिव्यंजिका जैसे घाटा पहले प्रकाश होने से घट की अभिव्यक्ति होती न कि प्रकाश के द्वारा तो घट की उत्पत्ति नहीं होती अंधकार में घट हे दिखते है नहीं किन्तु प्रकाश जलायेगा दिखा जिस समय घट दिखता है उस समय घट की उत्पत्ति हो जाती घट तो पहले था घट की अभिव्यक्ति होती इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म चैतन्य अपना स्वरूप है पहले से है नित्य ही है तो ब्रह्माकार वृत्ति की क्या आवश्यकता है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए वही ज्ञान है ब्रह्मा वृत्ति ब्रह्म स्वयं स्थित है अज्ञान का नाशक नहीं है अज्ञान का आश्रय है तो अज्ञान निवृत्ति के लिए ब्रह्म का ज्ञान चाहिए ब्रह्म का जो ज्ञान उत्पन है उत्पन्न होगा प्रमाण से महावाग प्रमाण प्रमाण से जो उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान वो नित्य है अनित्य है जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए हम पूछ रहे हैं। वो नित्य है अनित्य है अनित्य है नित्य नहीं था किसके माते में अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान नित्य है कोई है, हाँ, कोई मानते हैं हाथ उठाओ नित्य मानने वाले हाँ देखो कोई कोई मानने वाले हैं अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान नित्य है नित्य नहीं है नित्य होता तो इतने साधन सब सुबह सुबह आकर के वेदांत सुवर्ण करना क्या जरूरत है अपने कमरा में सोते नित्य ब्रह्म तो पहले से ही वही अज्ञान को नष्ट कर देगा हमारा क्या हमको क्या करना है ब्रह्म जो नित्य ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञान वो तो पहले से है या उत्पन्न होगा नित्य ज्ञान उत्पन्न होगा क्या पहले से है पहले से है तो अज्ञान अब तक क्यों रहा वो तो नष्ट कर देता। यदि नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता तो अज्ञान अब तक नहीं रहता क्योंकि नित्य ज्ञान तो पहले से है नहीं तो नित्य कैसे होगा और अभी उत्पन्न होगा और नित्य होगा नित्य ज्ञान पहले से है क्या पहले से है तो इसलिए वो अज्ञान का निवर्तक नहीं वो ज्ञान का भाषक प्रकाशक नाशक नहीं ब्रह्म का जो ज्ञान उत्पन्न होगा वेदांत प्रमाण से वह अज्ञान का निवर्तक उत्पन्न होगा ब्रह्म ज्ञान किस प्रमाण से वेदांत वाक्य प्रमाण ही उसे उत्पन्न होगा वो ज्ञान ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या अंतकरण में होती है ब्रह्माकार वृत्ति मनसेव आप ना किंचन मनसा एवं मनसे उसको जानना है यद्यपि यन मनसा न मनुते श्रुती कहती अवा मनस गोचर वाणी मन का विषय नहीं मन का विषय नहीं फिर कहती मनसे एव इदम् आप मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती अज्ञान निवृत्ति के लिए इतने मात्र के लिए मन का उपयोग वेदांत प्रमाण का उपयोग ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति में जो अज्ञान की निवृत्ति कर देगी अज्ञान निवृत्त होने पर उसको प्रकाश करने के लिए माना समर्थ है कौन समर्थ है चक्ष समर्थ है कोई प्रकाश नहीं कर सकते इसलिए कहते मन आदि का विषय नहीं है वाणी मन का विषय नहीं है शुद्ध ब्रह्म अज्ञान निवृत्त हो गया स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है इससे यह न मनसा का मन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने घटक का ज्ञान होता है तो घटे के अज्ञान ज्ञान होने के पहले घटक का अज्ञान रहता है था क्या घट ज्ञान होने के पहले घटक का अज्ञान था और अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी अज्ञान से घट ज्ञान से घट ज्ञान क्या पदार्थ है घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति जड़ है चेतन है जड़ वृत्ति कैसे ज्ञान को नष्ट करेगी वो भी जड़ ये भी जड़ वृत्ति तो जड़ है किंतु वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास भाष चिदाभाष के संबंध से जड़ भी चेतन जैसे लगती है अभी भी जिसको आप चेतन कहते हो उसमें शुद्ध चेतन है जिसको हम चेतन कहते हैं शुद्ध चेतन है, उसमें चेतना है. और जिसको जैन को जड़ कहते हैं उसमें शुद्ध चेतन है जड़ में भी शुद्ध चेतन है चेतन भी शुद्ध चेतन है तो जड़ को क्यों चेतन नहीं कहते चिदा नहीं जा उसको जड़ कहते चिदा भाषा उनसे चेतन कहा जाता है अंतकर्ण में चेतन का प्रतिम्ब होता है चिदा भाष जहा है उसको कहते चेतन जीव कहते बाकी अन्य चिदाभाष नहीं तो जड़ वृत्ति तो है अंतकण का परिणाम अंतकर्ण पांच भूत से उत्पन्न भौतिक है भूत से उत्पन्न जड़ है वृत्ति भी जड़ है क्योंकि अंतकण का परिणाम जड़ होने पर भी चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगती है वही ज्ञान है वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कहते गौण प्रयोग करते है तो वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति होती है तो ज्ञान है विद्या की निवृति के लिए अविद्या की निवृत्ति होने से ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है स्वयं प्रकाशमान होता है तो हृदय में का वृत्ति होने से हृदय में उसकी उपलब्धि होती है ब्रह्म का साक्षात्कार चक्षुवादि के द्वारा नहीं इदम असो ऐसा नहीं अहमअम ब्रह्मा अहम अश्व ब्रह्म ये वेदांत श्रवण करने के बाद जब तात्पर्य निश्चय हो गया श्रुति जीव ब्रह्म की एकता है तत्व हम अहम ब्रह्म से ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए तम तो पदार्थ पदार्थ का लक्ष्यार्थ निर्णय हो तो वाक्यार्थ बोध होगा उसके लिए श्रवण के बाद मनन करके वाच्यार्थ में विरुद्ध है एक अल्पज्ञ जीव है सर्वज्ञ ईश्वर है अभेद कैसे होगा इसलिए वाच्यार्थ में विरुद्ध होने से लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा जहाँ से लेंगे तो तात्पर्य अनुपत्ति विरोध होता है तात्पर्य में वहां लक्ष्यार्थ लोक में भी लिया जाता है श्वेतोधावती सफेद दौड़ता है सफेद वर्ण रंग गुण दौड़ेगा कि क्रिया होगी सफेद गुण बाला अर्थात श्वेत का श्वेत रूप बाला अश्वधावती गंगा एम घोष गंगा शब्द का अत गंगा प्रवाह प्रवाह के अंदर कोई गांव आविरेपल नहीं है तो गंगा शब्द का अर्थ गंगा तीर करना पड़ता है लोक में भी लक्षण से शब्द प्रयोग होता है तो अहम अस्मि ब्रह्म में यदि अल्पज्ञ जीव लेंगे ईश्वर सर्वज्ञ धोनी की एकता कभी नहीं होगी जितने ध्यान करे जितने शीर्षासन करे ढोल मृदंग पिटे कुछ भी करे जीव के साथ ईश्वर की एकता कभी नहीं होती है जो ईश्वर का लक्ष्यार्थ नहीं समझते जीव का लक्ष्यार्थ नहीं समझते वो अद्वैत वेदांत का खंडन करते अहम अस्मिन ब्रह्म कहने वाली की निंदा करते हैं द्वेष करते हैं गाली देते हैं पापी कहते हैं क्योंकि लक्ष्यार्थ नहीं समझते लक्ष्यार्थ में एकता है यदि कोई वेदांत अहम ब्रह्म इसे मानता है लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके हम ब्रह्म मानता है तो भ्रांत है कुछ नहीं होगा इसी प्रकार जो द्वैतवादी अद्वैतवादी की निंदा करते द्वेष करते लक्ष्यार्थ नहीं समझ करके शास्त्रीय सिद्धांत का द्वेष करने से पाप होता है शास्त्र के सिद्धांत नहीं जानकर खंडन करना अनुचित है एक में दुराग्रह करके दूसरे मत का खंडन करना अनुचित है भक्ति की आवश्यकता है कुछ अद्वैत वेदांत अपने को ब्रह्म मानकर कह करके भक्ति का उपासना का खंडन कर देते हैं, कहते भक्ति उपासना कोई नहीं उसके विनाश ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा भक्ति उपासना के बिना अंत शुद्धि नहीं होती है हाँ ज्ञान में अद्वित चिंतन करेंगे और कहीं द्वैत चिंतन के बिना उपासना के बिना अंतोण शुद्धि के बिना अद्वैत चिंतन हो नहीं सकता है इसलिए अद्वैत मार्ग में चलने वाले द्वैत का खंड उपासना का खंडन भक्ति का ईश्वर का खंडन करना आनी चाहिए जहाँ खंडन होता है पारमार्थिक नहीं ऐसा कहा जाता है व्यावहारिक भेद है उपास उपासक भेद है उपासना का फल है उपास्य ईश्वर है सगुण ब्रह्म है जीव उपासक है ईश्वर उपास्य है ईश्वर फल देने वाला सब व्यावहारिक भेद मानते हैं वेदांत में द्वैतवादी लोग जितने मानते सब व्यावहारिक अद्वैतवादी भी मानते हैं इसको अद्वैतवादी को समझना चाहिए व्यावहारिक वेद मानते हैं उसका खंडन नहीं होता है पारमार्थिक भेद नहीं पारमार्थिक अद्वैत ब्रह्म है सब का अधिष्ठान चैतन्य है तो स्वम पद का लक्ष्यार्थ तत्पथ का लक्ष्यार्थ एक ही शुद्ध चैतन उसमें एकत्व में कोई विरोध नहीं है लक्ष्यार्थ को लेने के लिए समझना पड़ेगा मैं कहते समय देह उपस्थित तो हो जाता है सब मालूम है आस्थिक दर्शन में कोई देह को आत्मा नहीं मानता है तो भी ये मैं ब्राह्मण हूं मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि नहीं जाती है कोई नहीं कहे दूसरे को किन्तु मैं मनुष्य बुद्धि है नहीं मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं बुद्धि है जब तक मैं मनुष्य में पुरुष में स्त्री से बुद्धि जी है तब तक देह में आत्मा बुद्धि है तो न्याय वैशेषिक आदि संख्या दर्शन में देह का आत्मा नहीं मानते तो भी ये व्यवहारिक व्यावहारिक मानता माना जाता है ब्राह्मण यजेत ब्राह्मण नहां, ब्राह्मण ब्राह्मण ये सब वाक्य में ब्राह्मण क्षेत्र विशेष तो व्यावहारिक भेद है पारमार्थिक अद्वैत होने पर भी व्यावहारिक भेद रहता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो ये मनन करके लक्ष्यार्थ लेने पर फिर निधि ध्यान करने से साक्षात्कार होता है अहम अस्मी ब्रह्म ये साक्षात्कार है अहम अस्मी ब्रह्म इसे साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञानी की निवृत्ति होती है तो निर्गुण उपलब्धत्व है ना? निर्गुण ब्रह्म श्रुति में है श्रुति प्रतिपाद्य है और साधकों को अधिकारी को साक्षात्कार होता है अधिकारी को हृदय प्रदेश मध्यस्तत्व अविरुद्धम इसलिए हृदय में उपलब्ध होने से हृदय प्रदेश में मध्य में स्थित कोई व्यापति नहीं सगुण ब्रह्म जैसे हृदय कमल में स्थित ऐसे निर्गुण ब्रह्म भी हृदय कमल में हृदय में स्थित हृदय में स्थित कहा हृदय में उपलब्ध होने से हृदय में स्थित सर्व व्यापक है हृदय से भगवान कहते ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उसकी अभिव्यक्ति होती विशेष रूप से सर्वत्र हृदय में भी है हृदय में सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म भी है निर्गुण है कोई आपत्ति नहीं सगुण तो कोई अलग नहीं है निर्गुण ब्रह्म तो सगुण है तो तथा ध्या मनन निधि आसनेप उपन्नमेव ध्या मुनिगछति भूत ध्या ध्यान करके ध्यान मन निध्यासन भी ध्यान है मनन भी ध्यान चिंतन जिस श्रुति से जैसे सुना वो हो, कैसे होगा ये ध्यान मनन और निधि ध्यान है संशय दूर होने पर निरंतर अहम ब्रह्मोस्मी इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह ये भी उपन्नम एव ये भी प्रामाणिक हो जाएगा सब निर्गुण ब्रह्म अर्थ करेंगे तो हो जाएगा और जब भूत निधि आए भूत कारण उपलक्षित तो शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है समस्त साक्षण सर्वभूतानि चात्मनि याति आत्मा सर्वभूतेषु तिष्ठति थ्त्माता पर नेतुतस्थमा आत्माषु षतीकिकोक सिद्ध करते ही। कुछ लोग आत्मा को मनते अणुपरी अब कुछ लोग आत्मा को दे देह परिमाण तो ये वेदांती को सिद्ध करना नहीं पड़ता तार्किक लोगों न्याय वैशिष्टिक मत के अनुसार आत्मा व्यापक है उन मत का खंडन करके आत्मा में व्यापक हो तो सिद्ध किया गया यदि अणु परिमाण होगा तो दुख हो। या, या इदर, इदर, इदर सुख दुख जैसे सुई वेदन शरीर में हो यहाँ यहाँ सुदन होगा इधर इधर इधर मच्छर काटा उधर चिंटी काटा ऐसे सुख दुख होता है इसी पर आत्मा यदि सोई मानु परिमाणित है शरीर व्यापी आप सुख दुख नहीं होगा गंगा जी में अभी स्नान डूबी लगाएंगे ठंडा एक बिंदु में होता है पूरा शरीर में पूरा शरीर में एक साथ होता है धीरे धीरे पूरा एक साथ ठंडा है पूरा शरीर कमता है पूरा पूरा शरीर रात में उड़ते समय पहले पाद कूट देते फिर मुख उड़ते फिर हाथ कूड़ते इसे क्रम से या पूरा पूरा उड़कर रखते हैं पूरा शरीर मिशित उसमें उपलब्ध होता है अणुपरिमाण हो तो नहीं होगा और अणुपरिमाण होगा बहुत खंडन किया गया और कोई कहते देह के परिमाण वाला जैन लोग कहेंगे देह जितना बड़ा आत्मा है इतना बड़ा है मर गया कोई पाप कर्म के कारण हाथी बन गया तो मनुष्य शरीर के बराबर आत्मा हाथी के पूरा शरीर में रहेगा एक टांगी में आ जाएगा बाकी खाली आत्मा नहीं रहेगा और कहीं चिंटी बनी गया तो थो? थोड़ी आत्मा चिंटी के सर है बाकी आत्मा उसके ऊपर रहेगा वजन बन जाएगा नहीं तो कहीं कुछ अवैव चलेगी कुछ अवैव आ गई हाथी में जाएगा तो अवैव आगे जाएंगे बढ़ जाएगा और चिंटी में गया तो अवैव चले जाएंगे जब अवैव शवयव होगा तो कहीं हास वृद्धि होगी तो अनित हो जाएगा आत्मा आत्मा को अनित्य तो कोई नहीं मानते आत्मा में सवयव तो नहीं है निरवैव ऐसा मत खंडन होता है आत्मा व्यापक ही आत्मा व्यापक है ये तारीखी को लोग सिद्ध करते अभी जैसे म, म, ये सभागृह में आप बैठे हैं कोई भी कार्य होता है तो जिसको नहीं बीज प्रयोजन व्यायाम बिना कसूचित उत्पत्ति रखती कारण उसका प्रयोजन के बिना किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ये मकान जो बना ये सब प्राणियों का अदृष्ट कारण है जिनको भोग मिलेगा मिला है प्राणियों के अदृष्ट से कार्य बनता है केवल ये मकान नहीं ये पर्वत भी सूर्य चंद्र सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर करते प्राणियों के अदृष्ट से ये पर्वत है सामने आपके अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है सबके जितने लोगों को पर्वत देखने पर सुख दुख होता है उनको उनके अदृश्य से उत्पन्न हुआ ये सभागृह में बैठे तो आपका अदृष्ट कारण है ये घर निर्माण के समय में अदृष्ट कारण आप उस कहीं दूसरे स्थान दूर में थे कारण दूसरे स्थान में रहेगा का, कार्य अन्य स्थान में होगा क्या साथ के ऊपर बर्तन रखा, रखा और अग्नि जलाओ नीचे खिचड़ी पक जाएगी कार्य काम एक यहां अग्नि जलाओ उधर लेकर भात पकाओ कितने देर में पक जाएगा कार्य कार्यकाल एक अधिक्रण होना चाहिए तो कार्य जहां उत्पन्न होता है वहां कारण अदृष्ट चाहिए तो आपका अदृष्ट ये मकान बनते समय यहाँ था तभी तो ये अदृष्ट मकान का कारण हुआ अदृष्ट आपके अदृश्य से मकान बना इसलिए आपको यहां बैठने के लिए मिलता है सुख अथवा तो दुख कोई साथ सुनता है कोई नींद से सो जाता है कुछ भी बहुत बैठे तो अदृष्ट कारण ही तो अदृष्ट आप यदि अनुपरिमाण आपका आत्मा कहीं दूसरे में था कोई तो केरल में था कोई पाकिस्तान में बांग्लादेश में था कोई भी कश्मीर में था कोई पंजाब में था यहाँ कैसे का अदृश्य आप आया आपका आत्मा यदि परिचिन होगा तो यहाँ कैसे अदृश्य आपका रहेगा आत्मा में अदृश्य मानते तार्कि को लोगो अंत मानते वेदांति लोगो तो अदृश्य यहाँ था मानना पड़ेगा तो आपका आत्मा यहाँ था तभी आपका आत्मा में स्थित तो अदृश्य मकान का कारण हुआ कोई कलम विदेश में बना कलम अपने पास आ गया वो तो विदेश में बना दस साल पहले आप यहां आए अभी कलम आपके पास आया वो जहां कर... कोई कलम हो कोई वस्तु तो जिसकी उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के पहले आपका अदृष्ट वहां कारण था तभी आपके हाथ पर आया हमारे हाथ पर आया किसी प्रकार हो किसी प्रकार हमारे हाथ पर आया तो इससे हम भोग करते सुख दुख होता है तो हमारा अदृश्य उसके लिए कारण है अदृश्य इसकी उत्पत्ति के समय हमारा अदृष्ट वहां था तभी अदृष्ट कारण हुआ कारण उनसे हमको सुखो दुख मिलता है इसलिए यह भी निश्चय करना कभी आपको सुखो दुख मिलता है तो असाधारण कारण है आपका अदृष्ट आपका कर्म दूसरे का कोई दोष नहीं कष्ट मिलता है तो आपका पाप कर्म उसका कारण है कभी भी दुख मिलता है तो उसका कारण है पहला अपना पाप दूसरे को दोष नहीं देना पहले समझ मेरा पाप कर्म का फल है सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल दूसरे को निमित्त तो बन जाएगा पाप कर्म का फल इसलिए दुख मिलते समय अन्य को दोष नहीं दे देख ज्यादा उसमें कोई नहीं समझ रही है मेरे पाप कर्म का फल अपने कह हुए कर्म फल कौन भोग करेगा भोग लेना खुश होकर समझ लेना ये मेरा ही कर्म का फल है उसको कुछ नहीं करे भोग लेना चाहिए खुश होकर पाप कर्म को समाप्त कर देना चाहिए भोग कर गई तो ये हो गया कर्म फल भोगना पड़ता है सबको पुण्य पाप कर्म इसलिए आत्मा यदि व्यापक नहीं हो तो ये उसका आपका अदृष्ट यहाँ नहीं रहता तो वो आपको यहाँ भोग नहीं मिलता भोग मिलता है तो आपका अदृष्ट था तो आत्मा व्यापक है ये तार्कि के लोग सिद्ध करते है व्यापक आत्मा सिद्ध करते है तो आत्मा आपका आत्मा तार्कि के लोग भी कहते आपका आत्मा आपके शरीर में केवल नहीं सबके शरीर में है आपका आत्मा व्यापक है तो सबके शरीर में है विभू को व्यापक तार्कि के लोग तर्क संग्रह बताते हैं विभुत्म किम सर्वमूत द्रव्य संयुक्त जितने मूर्त द्रव्य सब के साथ संयुक्त होगा तो विभु बनेगा क्रियावत्व मृतत्व शरीर क्रिया वाला है पृथ्वी जल तेजादी वायु सबके साथ संबंध होगा तो विभु बनेगा आत्मा तार्कि के मत के अनुसार जीवात्मा व्यापक या ईश्वर व्यापक मालूम है जीव भी व्यापक है ईश्वर तो व्यापक है जीव भी व्यापक तो आपका आत्मा सब के शर्म में है ये तार्किक तार्कि सिद्ध कर देते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतम स्थित आत्मा है आत्मा सर्वभूतम स्थित है सारे भूत किस में स्थित है सब में आत्मा है आत्मा का आश्रय भूत नहीं होता है सर्वभूतम स्थित का तो सर्वभूत नीचे ऊपर आत्मा सर्वभूत नहीं रहेगा तो आत्मा गिर जाएगा ये अर्थ नहीं आत्मा तो व्यापक है भूत है परिच्छन भूते में आत्मा आश्रित नहीं होता है ये भी तारीखी को लोग सिखाते हैं आकाश व्यापक तो है आकाश कहाँ आश्रित है बताओ छात के ऊपर आकाश है या नहीं छात टूट जाएगा तो आकाश गिर जाएगा ये देखो ये हाथ पर है ये पुष्प है है नहीं हाथों हटा दिया था तो, पुष्प गिर गया हाथों को ऐसे कर दिया ऐसे तो पुष्प रहेगा ऊपर कोई रखो हाथ हटा करके एक फुट ऊपर पुष्पा रखो स्पर्श नहीं करना रख सके तो कोई इधर कोई रखो पुष्प और हाथ को हटा दो रह जाएगा पतन होता है इसी प्रकार हाथ के ऊपर भी आकाश या नहीं हटा दिया तो आकाश गिर जाएगा आकाश का पतन तो नहीं होता है व्यापक ही इसी प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी में आश्रित नहीं होता है हाथ आकाश का आश्रय नहीं है आकाश तो हाथ के ऊपर भी नीचे भी मध्य में सर्वत्र है आकाश आश्रित नहीं होता जो आशित होता उसको कहते आधेय जिसमें आश्रित होता होता अधिकर्ण भूतल तो है अधिकर्ण भूत हाथ अधिकरण इसमें पुष्प है आधेय इसी प्रकार आकाश आधेय रूप से कहीं नहीं रहता है आश्रित होकर के आकाश कहीं नहीं रहता है आकाश कहाँ आश्रित होकर रहता बताओ बोलो आकाश कहाँ आशित होता है आकाश होकर कहा रहता है बोलो ठीक से सिर क्या लिया तो आकाश आशित होकर के कहीं रहता है या नहीं रहता है क्या नहीं रहता है आकाश नहीं रहता है आशित होकर कहाँ रहता है कहा कहीं नहीं रहता है ना तो आकाश का अभाव रहता है आकाश आसीत होकर कहीं नहीं रहता मतलब आकाश का जैसे घट नहीं रहता मतलब घट का अभाव रहता है हाथ में पुष्प है ना नहीं पुष्प का अभाव है इसी प्रकार आकाश कहीं आसीत नहीं होता है इसका अर्थ आशित्व है ना आकाश कहीं नहीं रहता है उसका अभाव रहता है यही तार्कि लोग सिखाते है आकाश का अभाव सर्वत्र रहता है आकाश नहीं रहेगा आशित होकर के किन्तु आकाश का अभाव रहेगा यही तार्किक लोग तर्क सिखाते हैं आकाश अत्यंत अभाव केवल नहीं सर्वत्र रहता है केवल नहीं क्या लक्षण बदलना पड़ता है वृत्तिमत अत्यंत अभाव प्रतिबित आकाश अत्यंत अभाव लक्षण चला जाएगा तो आकाश का अभाव सर्वत्र है आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा भी कहीं आश्रित नहीं होता है तो सर्वभूत आत्मा आत्मा सर्वभूत में आश्रित है ऐसा नहीं है सर्वत्र आत्मा है आकाश है किन्तु भूत में आश्रित नहीं है बल्कि भूत सब आकाश आत्मा में आशीत हे सर्वता चात्मनि सारे भूत आत्मा में आत्मा है अधिष्ठान सारे भूत उसमें योम पश्यति सर्वच मई पश्यति परमात्मा को सर्वत्र देखे और सर्व परमात्मा में यहाँ कहते योम पश्यती वहाँ गया परमात्मा कहते हैं कहते सर्वभूत स्तम आत्मा आत्मा सारे भूते में सारे भूता आत्मा में मस्तानी सर्वभूता नी न चम तेस्व अवस्थित मत्थानी सर्वभूता मेर में सारे भूते हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं मस्थानी सर्वभूतानी कह करके आगे क्या कहते हैं न च मत्थानी भूतानी न च मत्थानी भूतानी मस्थानी सर्वभूता अवस्थित न च मत्था भूतानी पश्चम योग्वरम पहले कहते मत्सानी सर्वभूतानी फिर कहते न च मत्साणी भूतानी मत्स्थानी भूतानी ना मेरे में भूता नहीं है ये कोई कोई लोग कहते है परस्पर विरुद्ध है भगवान कहते हैं नहीं समझ कर करके विरुद्ध विरुद्ध नहीं है मस्थानी सर्वभूतानी पहले कह करके आगे क्या कहते न च मत्थानी भूतानी मेरे में सर्वभूत है ही नहीं सारे भूत मेरे में है सारे भूत मेरे में नहीं है ये कहते भगवान स्वयं इसी प्रकार सर्वत है सर्वत नहीं कहा मरुभूमि में जल दिखता है कहा जल दिखता है कल्पित जल दिखता है वास्तव जल है क्या जो जल दिखता है मरुभूमि में वो मरुभूमि में कहा है कल्पित जल कहाँ है मरुभूमि मरुभूमि में जल है क्या मरु में जल है कहते फिर कहते मरु में जल नहीं है मरु में जल नहीं मतलब वास्तव मरु में जल नहीं है और जो सामने दिखता है जल मरु में दिखता है मरुमे है अर्थात मरु में जल कल्पित है मेरे में भूत है ही नहीं और मेरे में भूत है का था भूत सब मेरे में अध्यस्त कल्पित है इससे सिद्ध होता है सारे भूत मिथ्या प्रपंच भगवान गीता में कहते मस्थानी सर्वभूतानी न चमस्थानी भूतानी जे सारे ब्रह्मांड दिखता है वो मेरे में दिखता है वस्तु तो मेरे में है ही नहीं जो दिखता है और नहीं है उसको सत्य कहेंगे पारमार्थी को? दिखता है किन्तु नहीं है मिथ्या है जादूगर को किसी आदमी के सिर काट देता है तो गला काट दिया सिर एक तरफ दड़े की तरफ कर दिया जादू दिखाते मैजिक दिखाने वाले वस्तु तो आदमी को काट देता है ऐसे दिखाता है लोग देखते देखने पर भी है नहीं है मिथ्या उसका नाम झूठा दिखा देता है नहीं काटने पर ही दिखा देता है तो वो सारे प्रपंच दिखता है किंतु नहीं तो उसका नाम मिथ्या है तो ये सर्वभूता नीचे आत्मनी में सर्वभूत में आत्मा है आत्मा में सर्वभूत है इसको जो जान लेता है समपशन ब्रह्म परम यादि परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो इसे समझ सम्य पश्चन साक्षात्कार कर लेता है अपने को सर्वभूत में मैं सर्वत्र हूं और सारे कुछ मेरे में है सारे कुछ मेरे में है आता था सारे कुछ मेरे में अध्यस्त है व्यापक आपका स्वरूप है आपका स्वरूप और आप दोनों भे में भेद है ना नहीं भेद है या नहीं बोलो कोई नहीं बोलते इतने लोग बैठे आपका स्वरूप और आप दोनों में भेद है या नहीं बोलो जैसे कोई है नहीं करते नहीं भी नहीं करते हे भी नहीं करते कहीं एक कहेंगे तो गलती हो जाएगी नहीं करना चाहे ये कुछ लोग ही सोचते है कहा जाता है मेरा स्वरूप मेरा आत्मा एक ही, ही है ये विकल्प प्रयोग होता है गौण प्रयोग है एक में भी भेद प्रयोग हो जाता है मम आत्मा मेरा स्वरूप स्वरूप एक है अधिष्ठान है उसमें सारे प्रपंच अध्यस्त है जो स्वरूप अधिष्ठान है वही एक अद्वितीय ब्रह्म है सर्वम खरुदम ब्रह्म जो कहा सब कुछ ब्रह्मदेव सर्व का है कि ब्रह्म है वही आत्मा है क्योंकि आत्मा में सारे भूत है भूतानि च आत्मनि योम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यतिश्वरे में को देखता है सब को ईश्वर में देखता है आत्मा में सबको देखता है आत्मा ईश्वर एक सम्यन ब्रह्म परम माति अहम अस्मी एक अद्वितीय ब्रह्म है सर्व कल ब्रह्म का वही आत्मा हे जो ब्रह्मा है सदव समिति कह करे तत्सत्यम सात्मा तत्वसी जो ब्रह्मा है वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो एक अद्वितीय ब्रह्म उसको जो जान लेता है संपत्सन साक्षात कर लेता है परम ब्रह्म याति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है प्राप्त करता मतलब परम ब्रह्म रूप हो जाता है अप्राप्त की, प्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति अविद्यावधान नष्ट हो जाता है अज्ञानष्ट हो गया तो कहते प्राप्त हो गया परम ब्रह्म या ती अन्य हेतुना न या ती न अन्य न हेतुना अन्य किसी कारण से नहीं जाएगा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है ब्रह्म नित्य प्राप्त होने पर भी जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तो तक तो तो अप्राप्त जैसे जैसे पहले से अनाधिकाल से अप्राप्त हो इसी प्रकार अप्राप्त ही रहेगा अन्य जितने भी करे एक ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट होगा ज्ञान होते ही अज्ञान अष्ट होता है अज्ञान अष्ट करने के लिए साधन करना है ब्रह्म नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप है तो क्यों प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है तो वो अज्ञान की निवृत्ति करना यदि निश्चय हो गया तो अज्ञान नहीं तो कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं बहुत लोग को तो हमको निश्चय तो हो गया हम ब्रह्म है निश्चय हो जाता है ना नहीं निश्चय हो जाता है तो देह में अहम बुद्धि नहीं चाहिए यदि हम ब्रह्म व्यापक में हूँ शब्द से नहीं ऐसा निश्चय हो तो देह में परिचय वहां बुद्धि नहीं हो सर्वत्र सर्व अद्वितीय ब्रह्म में हूँ ऐसा निश्चय शुद्ध व्यापक तब ये निश्चय हुआ तब ये ज्ञान हो गया अहम अस्म ब्रह्म यही ज्ञान ये साधने ब्रह्म प्राप्ति के लिए अन्य किसी से नहीं ओम सहना तु सहन भुनक तु सहवीर तेजस्वीध विषा वह ओ शा